रज निज मनम पुर सुधारी वरण मृु वर विमल यश जो दायक राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संद नी जय द्वारा संख्या दो सौ पैंतीस के बाद सेवत तो ही सुलभ फलचारी, तो फलचारी। भरदाय पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, तुम्हारे। सुरनर मुनि सब हो सुखारे मोर मनोरथ जान, हुनी के। जान हुनी के। हु सदा के सदा सदायुर पुरुष बही के न हो प्रकटन कारण तेह अस कही चरण गहे ही देन प्रेम बस भये भवानी प्रेम बस खसी मालमूरत मुसुका सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हर सहिय भरेऊ सुनसिय सत्यसी सारी पूजी ही मनकामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुति साचा सोबर मिले ही मनु मनुराचा मनु जा राचे मिले ही सोबर सहज सुंदर सागरो सुजान सील करुणानदान सुजानशील सने जानतरावरो भाति गौरसी तो सून शिव सहित हर्षिदी तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदिति मन मंदिर चली जानि गौर कूल सियह हर सुन जाय कही, कही। मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब संतन की जय अब स्मरण करें कि सीता जी जो है वो देवी जी के मंदिर में पहुंची और उनकी प्रार्थना करने लगी प्रार्थना करने में पहले उन्होंने उनकी उनको प्रणाम पहले किया और फिर उनकी महिमा का स्मरण किया स्तुति की बने उनकी महिमा का स्मरण हुआ कि देवी कैसी इस प्रकार से अनादि अनंत हैं सर्वशक्ति हैं है समस्त जगत की रचयिता है शक्ति स्वामी है इस प्रकाश से उनकी जो महिमा है उसका सबका स्मरण किया <क्षाँगा> और फिर महिमा के साथ साथ उनकी कृपालुता का स्मरण किया कि कैसी कृपाल है दयालु है इसका भी स्मरण करना पड़ता है माने जैसे कि उनसे अगर हम कुछ मांगते हैं याचना करते हैं तो पहले ये आशा रखते हैं कि कृपाल दयाशील तब तो कुछ प्रदान देंगे इसलिए पहले उनकी कृपालुता का दया का भी स्मरण करते हैं तो उसी को कहते हुए कहते हैं कि सेवा तो ही सुलभ फलचारी ये तो सदा ही प्रसिद्ध है कि आपके चरणों की सेवा करने से चारो फल प्राप्त होते हैं चार फल अब जानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जीवन के पुरुषार्थ हैं ये चार फल हैं व्यक्ति जीवन में अगर इनको प्राप्त कर लिया तो उसने कुछ प्राप्त कर लिया नहीं प्राप्त किया तो कुछ नहीं प्राप्त किया धर्म सबसे पहले धर्म ही है उसी के बाद फिर अर्थ और काम है फिर लेकिन ये सब तीन मिलकर के ये लौकिक उपलब्धियां हैं ये तीन और इसके बाद जो वो चौथी जो हो मुक्ति जो है वो हो परम पुरुषार्थ है मोक्ष परम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ माने जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ शेष नहीं बचता सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके अंतर्गत सब आ जाते हैं वो मुक्ति जो है चौथा पुरुषार्थ है वो भी प्राप्त हो जाता है तब यहाँ के लिए चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं तो जिसकी जिस प्रकार की कामना होती है और जिस कामना से उसके देवी जी की पूजा आराधना करता है उसको वही फल प्राप्त होता है लौकिक लोग बहुत बार समझते हैं देवी जी की उपासना करने से लौकिक फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं तो धर्म अर्थ काम इत्यादि जो है अभ्युदय देने वाली देवी जी है ही वो तो प्राप्त होते ही रहता है लेकिन यदि निष्काम भाव से देवी की उपासना करे पूजा करे तो उससे परमार्थ की सिद्धि भी होती है जिस प्रकार से वैष्णव लोगों के लिए भगवान राम है भगवान कृष्ण है जैसे शैवों के लिए भगवान शंकर जी हैं वही परम उपास्य परम देवता है उनसे परी कुछ भी नहीं है उनकी आराधना पूजा करने से मुक्ति प्राप्त होती है वैसे ही शास्त्रों को शास्त्र कहलाते हैं उनके लिए देवी की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ करी है और उसी से उनको मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है निष्काम भाव से देवी की उपासना पूजा करें तो मुक्ति प्राप्त हो जाए ये सब एक ही परम तत्व परमात्मा के विविध रूप है जो जिसको जिस प्रकार से आराधना करे उसी रूप में उसी प्रकार से उसकी उपासना पूरी होती है और उसको परम पर प्राप्त हो जाता है तो ये बताता है वरदानी पुरारी प्यारी आप बर देने वाली हैं वरदान देने में समर्थ हैं माने जो आप कहते हैं जो आपके मन में इच्छा आ जाए उसी प्रकार से पूरा कर देने वाली हैं और पुरारे प्यारी में शंकर जी के लिए आप प्रिय है ये ऐसे करके देव पूज पद कमल तुम्हारे और कहा कि हे देवी तुम्हारे चरण कमलों की पूजा करके स्वर्ण सुखारे देवता मनुष्य इत्यादि सभी लोग सुखी हो जाते हैं मैंने उनकी जो उनका जो उद्देश्य होता है मैंने कामना हुई तो वो भी पूर्ण हो जाती लोग कामना हुई यदि परमार सिद्ध की कामना हुई मुक्ति की तो वो भी प्राप्त हो जाती है और सब सुखी हो जाते तो ये बताया कि देवी जी की पूजा से आराधना से ये सब फल प्राप्त हो जाते हैं ये दो पंक्तियों में चारों पुरुषार्थों का वर्णन और सात पुरुषों का धर्म और उनका मार्ग जो इसमें संक्षेप में बता दिया इस मान रखना है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में समन्वय सभी को सम्मिलित कर लिया गया है सभी तरह के जितने भी अपने साधना के साधन हैं, ये परम परमार्थ के रूप में जो परमात्मा के जितने भी रूप हैं, उनको सबको समाहित कर लिया एक साथ मैंने ये कोई भेद के कारण नहीं है अगर कोई शैव है कोई शाक्त है तो इसके कारण ये नहीं है कि वो उसमें मतभेद है और एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे से झगड़ा करें ये कुछ तात्पर्य नहीं है सब मिलकर के एक धर्म हिंदू धर्म है और उसी के अंतर्गत ये सब विभिन्न पद्धतियां पूजा की हैं और समान रूप से कल्याणकारी है छोटा बड़ा कहना अज्ञान का कारण है भला बुरा कहना अज्ञान का लक्षण है यथार्थ में अपने धर्म को समझे तो उसमें समय समन्वय है और पूर्णता है इस प्रकार से देखें मोर मनोरथ जान उन्नी के फिर सीताजी बोली कि हमारा मनोरथ क्या है हम आपकी आराधना पूजा क्यों कर रही हैं उसका कारण आप जानते हैं मनोरथ के माने है मन में जो भाव छिपाईच्छा जो है वो मनोरथ है कामना ही को मनोरथ भी कहते हैं जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक उसके पहले उस वस्तु की जो कामना है उसे मनोरथ कह सकते हैं तो गोर मनोरथ जान उन्हीं के और बसो सदा पुरुष ही के और आप तो सबके हृदय में बास करने वाले जो सबके हृदय में बास करते हैं तो फिर हमारे हृदय में भी आप बात करती हैं और हमारे मन में जो मनोरथ है वो भी आपको मालूम है वो कोई शिकायत नहीं तो कहने की जरूरत नहीं है ये तो इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया अपने मनोरथ को इस प्रकार से उनसे बोल दिया अब दो बातें हैं देखो एक तो परमात्मा चाहे ब्रह्म हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो चाहे देवी हो वो एक ही तत्व है और सर्वत्र व्याप्त तत्व है एक अंतिम तत्व है जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त है सर्वत्र व्याप्त होने के मैंने समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है जड़ चेतन सभी पदार्थों का अधान होकर के सब जगह विद्यमान है अपने सबके हृदय में भी वो परमात्मा उसी प्रकार से विद्यमान है कोई न विकृत हुआ है न घटा है न लुप्त हुआ है जैसा है तैसा ही अपने हृदय में भी विद्यमान है लेकिन सगुण रूप परमात्मा को, को उपासना के द्वारा आवाहन करना पड़ता है सगुण रूप तब आता है सगुण रूप आएगा भगवान का और आकर के फिर वो वरदान देगा या प्रेरणा देगा या शक्ति देगा ये सब उस प्रकाश करेगा इसलिए यद्यप निर्गुण रूप से परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी व्यक्तियों को सगुण रूप की उपासना करनी पड़ती है जिससे कि उनके हृदय में वो परमात्मा प्रकट हो करके उनको शक्ति प्रदान करे दुर्गुणों को दूर करे मन को शांति करे सन्मार्ग दिखावे शक्ति दे कामनाओं की पूर्ति करे और परमार्थ की तरफ ले जाए इसके सबके लिए उपासना की जाती है और ये उपासना की पद्धति सर्वत्र है चाहे जिस रूप में हो चाहे किसी मूर्ति के रूप में हो शारीरिक आकार के रूप में हो चाहे मंत्र के रूप में हो चाहे किसी भाव के रूप में हो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस परमात्मा का आवाहन करना पड़ता है वही इसी को उपासना कहते हैं इसी को साधना कहते हैं और हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार जो करता है सो इसी तरह से करता है चाहे मंत्र भी जपता हो जैसे वो कोई गायत्री मंत्र जप रहा है तो क्या कर रहा है वो भी उपासना कर रहा है उसी परमात्मा को अपने हृदय में आवाहन करके उससे अपनी कामनाओं के पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है लौकिक कामनाएं ना होंगी तो परमार्थिक कामना होगी मुक्ति की कामना होगी उसको पूरी करना चाहता होगा तो वही वहां पर मंत्र बन करके आया हुआ है तो कुछ भी रूप धारण करे चाहे शब्द रूप में हो चाहे कोई और रूप आकार के रूप में हो या किसी और प्रकार से हो उस परमात्मा के आवाहन किया जाता है उपासना की जाती है नियम है इस प्रकार से तो अपनी आराधना साधना उपासना का तो व्यक्ति को राशि मालूम होना चाहिए कि हम जो उपासना कर रहे हैं कि जो हम साधना कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं किस प्रकार से खलाई होती है इसका रहस्य क्या है ये सब समझ के करना चाहिए तो है ही है लेकिन अन्य लोग जो इस प्रकार से कर रहे हैं, वो भी अपने ढंग से इसी कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है ऐसा नहीं कि हम ही सही कर रहे है बाकी सब गलत ऐसा नहीं कुछ वो भी और लोग भी उसी को दूसरे प्रकार से कर रहे है इसलिए कह बसो सदा उर्पुर सबही के सब के सबके हृदय रूपी भवन में नगर में सबके आप बात करने वाले हो घटगढ़ी जैसे भगवान को बोलते हैं तैसे तो वो भी सब देवी जी के लिए भी बोलेंगे कि वो सबके हृदय में बास करने वाली हैं और किन प्रकट न कारण ते ही ऐसी हमने उसको बोला नहीं जब आप हृदय में हो जानी रही तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं कहा अस कही चरण गहे बे दे ऐसे कह सीता जी ने उनके देवी जी की मूर्ति में उनके चरणों को पकड़ लिया माने चरणों को पकड़ने के माने शरणागति की अब हम तुम्हारे ही शरण में हैं और तुम्हारे ही अधीन हैं। अब एक ये भी है कि जब भगवान से प्रार्थना करें तो अधीनता भी स्वीकार करनी चाहिए जब तक परमात्मा ये नहीं देखेगा कि प्रार्थना बोला है लेकिन शरण में हमारे है ही नहीं हमारे भरोसे है ही नहीं है तो कहे को प्रदान को परमात्मा उसकी इच्छा को पूर्ति करे जब परमात्मा देख लेता है कि ये हमारे ही अधीन है मेरे ही आश्रय है मेरे बिना इसका काम नहीं चल रहा है तब वो उसकी सहायता करता है तो, बहुत बार संसार में भी ऐसे ही देखते हैं संसार में भी लोग जब सहायता करते हैं तभी सहायता करते हैं देखते हैं कि हमारी सहायता हमारे ही अधीन है हमारी बिना सहायता किए इसका काम नहीं चलेगा तब व्यक्ति सहायता भी कर देते हैं जब जानते दुनिया में हजारों सहायता करने वाले तो क्या जरूरत करने ऐसे सोचते रहते हैं नहीं करता कोई तो इसी तरह यहाँ पर ये उनके यह है कि अस कही चरण गहे बिने प्रेम बस भई भवानी सीता जी की यहाँ प्रार्थना पूरी होगी अस कही चरण गहे वेही अब देवी जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उन्होंने क्या किया देवी ने तो उनकी प्रतिक्रिया बताते हैं बिनय प्रेम बस भई भवानी वो पार्वती जी, जी जो है वो हो सीता जी की विनम्रता और उनके प्रेम के बस अब देखो देवताओं के देवी देवताओं के प्रसन्न होने के लिए एक कारण यहाँ बता दिया शास्त्र इसी प्रकार से बताते रहते हैं कि देखो जब विनम्रता सीताजी में थी इसके कारण देवी जी ने उनकी तरफ ध्यान दिया और इनके हृदय में देवी सीताजी के देवी मन में पार्वती जी के प्रति प्रेम था इसलिए वो उनके उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया तो इनके बस हुई कि मैंने इनके प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और देवी जी को बरदान देना पड़ा ये हो गया व्यवस्था आ गई परवस्था इस प्रकार की एक प्रकार से है तो बिना प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्त मुस्कानी और उनकी देवी ने क्या किया दो तीन कार्य किए एक तो पहली बात तो ये है माला रूपी प्रसाद सीता जी को दिया और दूसरे मूर्ति मुस्कानी एक ये दूसरी बात हुई और तीसरे मूर्ति बोली भी ये तीन कार्य हुए इसके माने ये है कि वो मूर्ति पत्थर की मूर्ति ही मात्र नहीं उसमें देवी जी का आवेश भी था अब ये इस प्रकार से पूजा करते करते अगर किसी के हृदय में ऐसा प्रेम हो ऐसी भावना हो तो उस मूर्ति में देवी देवताओं का आवेश भी आता है और ये तो तुलसीदास के समय की बात है प्राचीन काल की बात है तुलसीदास इस बात को जानते रहे अभी हाल के इसी युग में रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं के लोग देवी की वहां काली देवी की पूजा करते थे आरती करते थे और काली देवी उनको बताती भी थी जैसे यहां भी बोलती देवी वैसे वहां भी बोलती कहते तो देखो तुमको ऐसा करना है तुमको ऐसा करना है ये ठीक है, वो गलत है ऐसे बोल देती थी देवी तब तो देवी कैसे बोल देती है देवी का आवेश पत्थर के मूर्ति में आया तो फिर देवी उसके द्वारा बोलती ये विधान इस प्रकार का अब उसको लेकिन देवी का आवेश आवे वो बोले प्रतिक्रिया उनकी हो कुछ प्रभाव पड़े इसके लिए कितने समर्पण की आवश्यकता है कितने विश्वास की आवश्यकता है कितनी विनम्रता और प्रेम की आवश्यकता है वो कमी होती है अपने में अपनी कमी के कारण से देवताओं के ऊपर आरोप करते रहते हैं पता नहीं देवता हैगी कि नहीं मालूम नहीं कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं हम कहेंगे प्रार्थना करेंगे या नहीं कुछ उनको उसका परिणाम कुछ होगा कि नहीं अरे ये तो पत्थर है वो हमारी बात कहां सुनेगा ऐसे करके मान अपनी अपनी कवि को व्यक्ति जो वो देवताओं पर आरोपित करता रहता है ये कहते हैं कि खसी माल मूर्त मुस्कानी खसी माल के माने मा, एक माला जो है उनके अब जैसे देवी जी की मूर्ति है उसे तो माला पहनाई जाती है तो क्या हुई माला ऐसे करके सिर के ऊपर से ऐसे डालकर ऐसे पहना दी गई थी वो सिर के पीछे जाकर के ऐसे नहीं थे ऐसे माला यहाँ से ऊपर से सिर से ऐसे नीचे बतक रही थी माला तो उसे हुआ क्या कि वो माला जो सरक गई नीचे आ गई तो जैसे नीचे गिरने लगी सीता जी ने उसको ले लिया समझा कि हमारे लिए प्रसाद है और प्रसाद लेकर के उसको धारण कर लिया सादरसीय प्रसाद सिर धरेयु उस माला के लिए कहा कि तो जी ने उसको माला को अपना प्रसाद समझ करके देवी ने प्रदान किया है लेकर के सिर के ऊपर जैसे प्रसाद को लेकर धारण कर लेते हैं तैसे तो सीताजी अपने सिर से लगा ली माला एक बात ये रही तो सीता जी ने पुनः हाँ कृतज्ञता व्यक्त की माला लेकर के सर्प धारण करने के माने देवी जी ने ऊपर जो कृपा की उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की साधर प्रसाद सिर धरे और बोली गौर हर्ष ही भरे और वो पार्वती जी जो वो मूर्ति मुस्कानी तो दूसरी बात ये भी कि मूर्ति बोली भी और फिर वो पार्वती जी बोलती है कहती है हरस ही भरे हु उनका हृदय हर्ष से भरा हुआ देवी जी इस प्रकार से बोलने लगी प्रसन्न होकर के देवी बोली मतलब ये है उन्होंने देवी जी ने जब इस प्रकार से सीता जी की प्रार्थना सुनी तो उनके मन में प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होकर के वो इस प्रकार से अब होने को तो सीता भगवान श्री राम जी का सीता जी से विवाह होना ही था और नारद जी ने ये पहले ही कह भी रखा था वही सारी घटना घटी हुई तो पार्वती जी को लगा होना तो ये है ही है। चलो हम भी अपनी तरफ से इनको आशीर्वाद देकर के अपनी वाणी भी सत्य सिद्ध कर लें अब इनमें पार्वती जी कोई नई बात नहीं दे रही नहीं कह रही प्रसन्नता इस बात की कि देखो इस अब ये घटना जो घटने जा रही है उसके लिए हम भी एक उसमें भागीदार बन गए हमारा भी उसमें एक भाग हो गया कि हम इनको आशीर्वाद देंगे बरदान देंगी उससे इनका इस प्रकार से विवाह हो जाएगा तो वो फिर प्रसन्न होकर बरनाम देती हैं कहते हैं सुन सी ये सत्य आशीष हमारी सुनो हमारी ये आशीर्वाद बिल्कुल सत्य है जो कहते हैं ये हमारा आशीर्वाद ऐसे ही होगा कि मन कामना तुम्हारी कि जो तुम्हारी मन की कामना है वो तुम्हारी पूरी होगी हम मन की कामना सीता जी ने अपने मन में जो विचार रखा था जो कहा कि हमने हमारे हृदय में तुम बात करते हो हमारे मन में जो मनोरथ है वो आप जानती हो तो भी कह दिया तुम्हारे मन में जो मनोरथ है वो हमें मालूम है और वो पूरा भी होगा और मनोरथ क्या है वही मनोरथ है जो नारद जी ने बोला था वही मनोरथ है और वही पूरा भी होगा नारद वचन बच्चन सांचा नारद जी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल बा सत्य है वैसे ही बिल्कुल ठीक होगा तो नारद जी ने पहले ही बता रखा था देखो कई बार ये बात आ चुकी <coughs> ये घटना जो घटी यहाँ पुष्प वाटिका वाली सीताजी के साथ में वो नारद जी की पूर्व सूचना थी देखो इसमें सीता जी का विवाह <coughs> उन्हीं से होगा जिनको कि जब ये पुष्पाटिका में जायेंगी जहाँ उनको ये देखेंगी जिनके देखने से इनके हृदय में उनके प्रति आकर्षण और प्रेम उत्पन्न होगा जहाँ पर देवी जी की कृपा से फिर उनको ये वही भर प्राप्त भी होगा इस सब बातें नारद जी ने पहले ही बता रखी थी भविष्यवाणी के रूप में तो देवी जी भी कहने नहीं नारद जी ने जो तुमको भविष्यवाणी के रूप में पहले बोला है वो तो वैसे ही सत्य होने वाला है सो भर मिलई जा मनोराचा राछा मन अनुरक्त है जिससे कि जिसके के ऊपर तुम्हारा मन अनुरक्त है वो वर तुमको अवश्य मिलेगा सोवर <स्थान> <सुबरू> मिले ही <स्थान> अब मन जा रांचो मिले ही सोवर कि जिसमें कि तुम्हारा मन अनुरक्त है जिस वर के लिए वही वर तुमको प्राप्त हो जाएगा सहज सुंदर सामरो, अब वो तो बहुत सुंदर है ही है सावला स्वरूप उसका है वही तुमको प्राप्त हो जाएगा मानो देवी जी ने उनकी भगवान राम का ही निरूपण भी कर दिया सीता जी भी भगवान राम को ही अपने हृदय में धारण किए हुए थे देवी जी ने भी बता दिया कि वही श्यामरण जो भगवान राम है वही तुमको इस प्रकार से पति के रूप में प्राप्त होंगे करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावनो भगवान राम करुणा निधान है और सुजान है और वे तुम्हारे शील को जानते तुम शील निधान हो स्नेह निधान हो ये बात उनको मालूम है और वो भगवान राम जो सुजान है और करुणा निधान है मैंने दोनों तरफ की जो गुण है उनका भी वर्णन कर लिया तुम दोनों में उपयुक्त है मैंने उनका तुम्हारे साथ विवाह होना <coughs> मैंने उपयुक्त ही है सही है ठीक ही है इस प्रकार ऐसा ही होना चाहिए इसलिए जो वो हो हो <coughs> और जानने की एक बात ये भी कि भगवान राम को मालूम ही है इस प्रकार से तो वो स्वयं भी धनुष तोड़ेंगे भी और तुम्हारा साथ तुम्हारा विवाह होगा भी अगर भगवान राम को न मालूम हो तो हो सकता है वो उपेक्षा करें तो विवाह में बाधा पड़े लेकिन तुम्हारे मन में भगवान राम की प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान राम को भी मालूम है कि तुम्हारे मन की इस प्रकार की इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा को पूरी भी करेंगे इस प्रकार से हो गया तो यही यही भांति गौरी असी सून सी सहित ही हर अली इस प्रकार से पार्वती जी का आशीर्वाद सुन करके सीता जी भी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी सखिया जो है वो भी सब बहुत प्रसन्न है माने ये सब देवी जी ने जो कुछ कहा केवल अकेले सीता को सुनाई पड़ा हो सब बात नहीं है वहाँ जितनी सखिया थी उन सब ने सुना और सब सुन करके प्रसन्न हो गए इस प्रकार से हुआ अब इसके बाद कहते हैं तुलसी ही पूजी पुनिपुनि अब तुलसी तो राशि कहते हैं पार्वती जी की पूजा करके पुनिपुन पूजा उसके बाद में भी जाकर के बार बार उन्होंने प्रणाम किया देवी जी को बार बार उनकी पूजा की और प्रसन्न मन से मुद्र मन मंदिर चली अब यहाँ मंदिर के मैंने अपने घर चली मंदिर घर के लिए भी बोलते हैं वैसे तो देवी मंदिर में ही है लेकिन अब मंदिर में वहां से चली कि मैंने अपने घर चली वहां पर जहाँ माता वगैरह जहाँ रहती थी तो निवास स्थल पर अपने उधर चलनी तो सीता जी का इस प्रकार से देवी जी की प्रार्थना करना उसका विधान किस प्रकार से प्रार्थना की जाती है जिसमें देखते है कि कई जगह रामचेर में इस प्रकार से प्रार्थनाएं हैं बालकांड में भी अभी पहले देख चुके हैं एक स्थान पर जहां ब्रह्मा जी और समस्त देवता मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं हां जय जय स्वनायक इत्यादि तो उस प्रार्थना के पहले प्रार्थना कैसे की जाती है उसका वर्णन है उसमें भी पहले प्रार्थना करने के पहले ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा सर्वत्र है तो उसका वर्णन करते हैं फिर प्रार्थना करते समय कितने समर्पण भाव से प्रार्थना होनी चाहिए कैसे विश्वास के साथ प्रार्थना होनी चाहिए और प्रार्थना में कैसी एकाग्रता होनी चाहिए जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके प्रति कैसा समर्पण भाव होना चाहिए ये सब उसका वर्णन महापर भी है तो जैसे प्रार्थना करने का एक तरीका है उस प्रकार से अगर करता है तो उसकी प्रार्थना सार्थक होती है उसका फल प्राप्त होता वैसे है यहां भी एक प्रार्थना दिखा दी कि देखो इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है देवी जी की और उसका फल प्राप्त होता है तो देवी जी ने किस प्रकार से पूरा फल भी देवी साक्षात बोल भी दी और बोल करके इस प्रकार से वरदान भी दे दिया ये सब बात हो गई अब इसके बाद फिर जो हो देखें, अब कहते हैं भवानी पूज पूज करके मैंने पार्वती भवानी ही पूज पूज मैंने देवी देवी उनको पार्वती जी की पूजा करके सीता जी और सब उनकी सखिया वहा चलती है और देवी जी की पूजा हुई तो तुलसीदास जी ने भी अपने को शामिल कर लिया अपना तुलसीदास नाम लिख दिया उसमें कहा तो जब सब सखियों ने सब देवियों ने उनकी पूजा की तो तुलसीदास की भी पूजा उसी की तरफ सम्मिलित हो गई उनकी भी पूजा मान ली जाए तुलसीदास कहते हैं हमारी पूजा भी देवी जी मान ले ये हम भी पूजा कर रहे हैं हमारा भी नाम साथ में है तो वो भी पूजा हो गई जान गौरे अनुकूल सीए ही हरस न जाए कही अब सीताजी रास्ते में चली जा रही है और अपने मन में सोचती है देखो देवी जी हमारे अनुकूल है प्रसन्न है तो उन्होंने वरदान इस प्रकार के दिया तो इसके माने अब कार्य सिद्ध होगा सी हरस सीता जी के मन में प्रसन्नता आ गई पहले तो संशय था चिंता थी की क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन अब उनको भरोसा हो गया और उनके हृदय में प्रसन्नता आ गई और जाय न कही मैंने बहुत प्रसन्नता हो गई जितना कहते नहीं बनता बहुत प्रसन्न सीता जी चली आ रही मंजुल मंगल मूल बागी और उस बात की भविष्य की सूचना देने वाले बाएं अंग, अंग के अंगड़कना कि माने कार्य की सिद्धि होगी वो भी प्राप्त थी और वो मंजुल मंगल मूल मन मंगल करने वाले मंजुल माने सुंदर मंगल करने वाले कल्याणकारी मंगल करने वाली जो भविष्य में जो होने वाला है उसकी सूचना देने वाले अंगों का फड़कना भी होने लगा <coughs> अब इसके बाद देखें हृदय सराहत सी लुनाई गुरु समीप गवने दो भाई समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही, पाही सरल स्वभाव छुअत छल नही सुमन पाए मुनि पूजा कीनी मुनि अशीस दुहु भाई नीनी सुपल मनोरथ हो हूँ तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे करी भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहाने कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आए सुपाई संध्या करण चले दो भाई प्राची से वे सुहावा सीए मुख सरिष देख सुख पावा बहुर विचार की न मन माही सीए बदन हिम जनम समंधु पुन बंधु विसु दिन मलिन सकलंक मुख समता चंद, रंक। मुख समता चंद रंक। राम चंद्र की जय हनुमान संतन की जय सीता जी तो इस प्रकार से अपने भवन कुछ ली गयी और इधर भगवान राम भी पुष्प लेकर के पुष्प से लौट करके जहाँ विश्वामित्र जी थे उधर की तरफ चले हृदय सराहत सी भगवान नाम चले तो अब दोनों की तरफ बराबरी होती जाती है जैसे सीता सीताजी गई जी के साथ में जो जो घटना घटी अगर दोनों को मिला हो एक तरफ सीता जी की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ध्यान दो उधर दूसरी तरफ भगवान राम को दो तो दोनों में बराबरी बराबरी दिखा दी एक सम्मान दोनों तरफ आ, जब सीताजी उधर घर की तरफ चले भगवान राम भी विश्वामित्री तरफ चल दिए सीता जी अपने हृदय में भगवान राम का स्मरण करती हुई उनके लिए चले जा रहे है तो भगवान राम भी सीता जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान राम सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते अपने मन में करते हुए चले जा रहे हैं लुनाई मन सुंदरता का सीता जी की सुंदरता की सराहना करते हुए हृदय में चले जा रहे है गुरु समीप गबने दो भाई और दोनों भाई गुरु के पास पहुंचे जैसे सीता जी पहुंचे देवी मंदिर में देवी जी के पास ऐसे ही भगवान राम गुरु के पास पहुंचे विश्वामित्र जी के पास जो कार्य देवी जी ने सीता जी के लिए किया वही विश्वामित्र जी ने गुरु ने भगवान राम के लिए किया और पहले के भी जितनी घटनाएं उनको सबको मिलाते चले आओ तो ऐसे ऐसे करके समान रूप से मिलती चली जाएंगे तो इधर से क्या हुआ कि राम कहा सब कौशिक ही भगवान राम ने जाकर के कौशिकमा ने विश्वामित्र जी से वो सब बता दिया जो जो घटना घटी थी उनको बता दिया हम फूल लेने गए तो वहां इस प्रकार से जी वहां पर जनकदनिया आई हुई थी और वो मंदिर में पूजा करने गई उसके बाद में फिर वहां से आई तो रास्ते में वो मिली वहां उनको देखा उनके साथ उन सख्या वगैरह थी ये सब वर्णन जो है जो देखने का मिलने की बात विश्वामित्र को न भी मालूम हो तो भगवान राम ने स्वयं अपनी तरफ से उनको बता दिया बता दिया तो कहते राम कहा सब गौ शुभ पाही सबके माने क्या है, है? मैंने कुछ छिपा नहीं अपने मन का जो भाव त्याग सब बता दिया सरल स्वभाव छूत छलना ही ये भाव गो ये है कि उनको छल वंच मात्र भी नहीं है और छूत छलना ही छल तो छूतक नहीं गया है मन छल आना तो बात दूर रही मन में छल का भाव आना कपट का भाव आना ये तो बात दूर रही और छूता भी नहीं जैसे अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए भगवान ने कह दिया कि मुझे कपट तो बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं वो ही कपट छल छिद्र न भावा कहते हैं ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता तो जब भगवान ही अच्छा नहीं लगता तो उनके पास काय उपाय है वो क्यों उसका आदर करेंगे क्यों अपने स्थान में रहते दे देंगे लेकिन बहुत लोगों को छल बहुत अच्छा लगता है और छल के द्वारा ही व्यवहार करते हैं वो समझते छल बहुत अच्छी चीज है एक रूप है मैंने मिथ्या भाषी है मिथ्या आचरण करने वाला है जो छल कपट करता है वो मिथ्या जीवन दिया सत्य तो उसके साथ में नहीं है सत्याभि संधि नहीं है देखो कितना सुंदर एक शब्द था छंदों को प्रश्न में आया एक मिथ्याभि संधि और एक है सत्याभि संधि कोई व्यक्ति अब जीवन के दो रूप है कोई लोग मिथ्या का सहारा लेते हैं और मिथ्याभि संधि उससे संधि कर लेते हैं और मिथ्या बोलते भी हैं, मिथ्या व्यवहार भी करते हैं और जो नाम रूपार्थन मिथ्या जगत है उसी को सत्य मान करके उसी को सब कुछ मानते हैं। ये सब मिथ्या का विस्तार है और कुछ लोग जो है इस प्रकार के सत्याभि संघ परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और व्यवहार में भी सत्य भाषण सत्य व्यवहार और छल कपट कहीं कहीं नहीं तो वो सत्याभिस है एक व्यक्ति का जीवन सत्याभिस है उसका जीवन प्रकाश के समान दिन के समान उज्जवल है और जो मिथ्याभि है उसका जीवन जो है अंधकार के समान रात्र के समान उसका जो है वह कालिमा में है अंधकार में में है और दोनों के फल भी भिन्न भिन्न हैं विपरीत फल हैं दोनों के ये छादो कुपुरसद की शिक्षा अब <स्था> उसको देखो इसी प्रकार से अपने शास्त्रों में जगह जगह इसी बात को बोलते रहते हैं अब यहाँ भगवान राम जो है वो स्वयं तो सब परमात्मा ही है तो उनको छल से संबंध क्या मिथ्या क्या लेना देना है उससे तो बिल्कुल दूर जैसे सूर्य को अंधकार से क्या लेना देना है अब कहोगे अंधकार सूर्य को छू नहीं पाता तो छू कैसे पा दोनों विरोधी तत्व हैं, अंधकार सूर्य को छू नहीं सकता इसी प्रकार से ये छल कपट इत्यादि भगवान को छू पावे छू नहीं सकते इसलिए सरल स्वभाव छुअ तो छलना ही सुमन पाए मुने पूजा की नहीं अब फिर उन्होंने भगवान राम ने जो पुष्प लाए थे वो विश्वामित्र को दे दिए थे तो पुष्प लेकर के विश्वामित्र जी ने पूजा की पहले तो विश्वामित्र जी ने सब सुन लिया भगवान राम ने आते ही जो कुछ विश्वामित्र जी से बोले वो सब बता दिया और पुष्प लेकर के उनको दे दिए विश्वामित्र जी ने फूल लिए और पूजा करने ही जा ही रहे थे तैयार थे उस ठीक समय पर उनको पुष्प मिल गए मैंने ऐसा नहीं हुआ कि इस बात घटना घटने में फूल लाने में देर हो गई हो फूल ठीक समय से आ गए और उसी के बाद विश्वामित्री जी ने पूजा की तो वो सारे पुष्पों का प्रयोग उसमें कर लिया और जब पूजा पूरी हो गई तो पुण्य अशीष दो भाई ने दीनी पूजा से उठने के बाद में तब विश्वामित्री जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया अब ये देखो पूजा के बाद व्यक्ति में एक प्रकार से अब जब भगवान की पूजा करेगा चाहे जैसा व्यक्ति हो जैसी कुछ भी पूजा करता है उस पूजा करते समय उसके पाप हो जाते हैं पुण्य उदय हो होते हैं और उसमें कुछ परमात्मा का आदेश भी आ जाता है उस समय वो जो कुछ करे जो कुछ बोले तो वो सबका सब, सब जो है वो कल्याणकारी होता है वो आशीर्वाद भी दे उस समय तो आशीर्वाद उसका जो है वो सफल हो सकता है अन्यथा न हो न हो लेकिन उस समय जब पूजा करके उठा होगा तब उसमें इस प्रकार की एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति होगी वो उसका जो है वो कार्य करेगी ये परंपरा है अपने यहां इसी प्रकार का व्यवहार में लोग ध्यान भी रखते हैं तो उनको संतों महात्माओं के यहां इस प्रकार की परंपरा रही जिसे कबीरदास की है कबीरदास सवेरे उठे उन्होंने अपने पूजन किया अब पूजन करके पूजन किया ध्यान किया प्रार्थना की जो कुछ किया और उसके बाद में निकले घर से तो लोग दरवाजे पर बैठे प्रतीक्षा करते रहते थे कि अब इस समय आठ बजे नौ बजे अब कबीरदास जी घर से निकलेंगे क्या करके पूजा आराधना करके निकलेंगे तो बैठे हुए उनके तो जैसे जैसी कबीरदास निकले तो उनको प्रणाम किया कबीरदास कैसे बैठे अरे कहा कि बच्चा बीमार हो गया कबीरदास ने कहा फूक जाओ थे। अब उनका आशीर्वाद अच्छु पूजा करके निकले उस समय भगवान का आवेश जो कुछ बोल दिया तो उनका तो ये परंपरा इस प्रकार के नियम है क्यों इस प्रकार ऐसे करते हैं मैं दिन भर की बात नहीं जिस समय की पूजा करते हैं उसके बाद की बात तो ये सब जगह समाज में भी इस प्रकार से देखा जाता है और प्रायः गुरु इत्यादि की पूजा आराधना का समय भी वही है जबकि गुरु पूजा करे और उसके बाद भी जब निकले तब उसके प्रणाम करना चाहिए उसको क्योंकि उस समय प्रणाम करने से उसका आशीर्वाद प्राप्त होकर के उसका मंगल होता है तो इसलिए वही दिखा दिया कि सुमन मुनि पूजा उन्हें आशीष मनोरथ हो तुम्हारे कि तुम्हारे मनोरथ सुफल हा? अब देखो ये मनोरथ वही मोन मनोरथ जान उन्हीं के सीताजी के जैसे मनोरथ था और उसका पूरा किया सीताजी ने पार्वती जी ने की पूजी है मनोकामना तुम्हारी कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी ऐसे विश्वामित्र जी ने भगवान राम सिंह से कह दिया सफल मनोरथ हो तुम्हारे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो राम लखन सुन भये सुखारे एक बात और देखो आप कहोगे विश्वामित्री जी का आशीर्वाद कम सुनिये देवी जी से भी ज्यादा है और क्या विशेषता है देवी जी ने जो सीता जी को आशीर्वाद दिया तो केवल ये दिया कि जो सहज सुंदर सांवरो बर प्राप्त होगा पक्के केवल सीते जी को वरदान प्राप्त होगा विश्वामित्री जी ने वरदान दिया तो भगवान राम को भी दिया और लक्ष्मण को दिया और कहा कि तुम दोनों के सफल मनोरथ हो अब देखो अब उस समय सावधानी से पंक्तियों को पढ़ो शब्दों की तब तो ध्यान देवो तो बहुबचन में भी है दोनों के नाम भी दे दिए है तुलसीदास तो जी ऐसे नहीं कहते कि विश्वामित्री जी ने विशेषता की और दोनों को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया लेकिन शब्दावली इस प्रकार की है तो आप ध्यान से देखो तो पता लग जाएगा कि सुफल मनोरथ हूं तुम्हारे तुम्हारे मन तुम दोनों के बहुवचन में तुम्हारे और राम लखन सुन भय सुखारे और राम लखन दोनों के नाम इसलिए दे दिए क्योंकि दोनों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दोनों सुखी हुए दोनों प्रसन्न हो गए की हाँ, आशीर्वाद प्राप्त हुए बस उसके बाद में फिर ये तो सवेरे की पूजा हुई फिर दोपहर तक हुआ समय तब फिर वो भोजन इत्यादि हुआ कर भोजन मुनिवर विज्ञानी तब उसके बाद मुनिवर विज्ञानी मन विश्वामित्री ज्ञानवान मान विश्वामित्री ने दोपहर का भोजन किया लगे कहा प्रकार से अब भोजन करने के बाद विश्राम किया तो पहले कह चुके हैं एक दिन पहले की कथ घटना में कि भोजन किया विश्राम किया तो इसी प्रकार भोजन विश्राम आज भी हुआ भोजन विश्राम के बाद फिर उठे तब प्राचीन कथाएं जो हैं, लगे कहान कुछ कथा पुरानी कुछ पुरानी कथाएं कहने लगी अब ये एक इस प्रकार का भी एक नियम है कि बराबर व्यक्ति को अपने मन में भी अपने आसपास के लोगों में भी किसी न किसी प्रकार से सद्भाव बनाए रखना चाहिए आध्यात्मिक भावना व्यक्तियों के अंदर जागृत रखनी चाहिए स्वयं भी अपने अंदर जागृत रखे अन्य लोगों के अंदर भी जागृत रखे ये धर्म है तो विश्वामित्री जी अब ये क्या कर रहे हैं महा तमाम विप्र भी, भी हैं, उनके साथ में राम लक्ष्मण जी भी हैं तब अब जी का धर्म ये हो जाता है कि उनको वही आध्यात्मिक भावना जागृत करने के लिए कुछ प्राचीन कथाएं सुनाई तो जब प्राचीन कथाएं सुनाएंगे तो कहीं धर्म का वर्णन आएगा अधर्म का वर्णन आएगा कहीं निशान कर्म का वर्णन आएगा कहीं ज्ञान का वर्णन आएगा कहीं परोपकार का वर्णन आएगा कहीं सदगुणों का वर्णन आएगा तो उनका सबका वर्णन कर करके कथाओं कथाओं को मैंने उदाहरण दे दे करके किसी बात को बोला फिर प्राचीन काल की कोई उदाहरण दिया और उदाहरण दे दे करके फिर उस बात को बताते हैं इतना सब ये करना पड़ता है तब तो समाज चलता है ठीक और व्यक्ति लापरवाह हो गए और चाहते हैं कि सब दुनिया में सब बालक अपने आप सही हो जाए अपने आप ठीक रास्ते पर चले ऐसा कभी नहीं होता द्वाशा मात्र ये सब जब तक साखर के विधान परंपरा को पालन नहीं करते तब तक गलती हो जाती है गलती हो जाने पर परिणाम गलत हो जाते हैं तो लगे कहानी कहा कथा पुरानी और विगत तो दिवस गुरु आयु सुपाई विगत दिवस मेरे संध्या समाप्त हुई दिन पूरा हुआ संध्या काल आ गया तो विश्वामित्री जी ने सबको आदेश दिया संध्या करने चले दो भाई और भी लोगों ने संध्या की भगवान राम ने भी और लक्ष्मण जी संध्या करने चले बने संध्या को संध्या के समय आया संध्या करने लगे संध्या करते करते संध्या हुई तो उसके बाद फिर उठे पूजन करके तो भगवान श्री राम जी का ध्यान आकाश की तरफ गया तब तर तक चंद्रमा उदित हो गया था संध्या मैंने सूर्य डूब रहा था अभी चंद्रमा उदित नहीं हुआ था उस समय तो संध्या बंदन प्रारंभ किया और जब तक संध्या किए तब तक तब तक सूर्य डूब भी गया अंधेरा भी हो गया और चंद्रमा उदित भी हो गया मने ये संध्या काल है उसकी सूचना हो गई अब क्या हुआ कि प्राची दिशा से हुए सुहावा पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ <खँँ> ऐसा मानो पड़ता आज का दिन ये तो पूर्णिमा का दिन है यह चौदह है <खँँख> पूर्णिमा पूर्व की दिशा में पूरा का पूरा चंद्रमा उदित हुआ <खँँग> तो प्राची दिशा सशि सुहावाबा सुंदर चंद्रमा चमचमाता हुआ <खँँग> पूरा का पूरा चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित हो <हुआ>।. और सीएम सी मुख सरिश देख सुख पावा तो पहले तो देखो लगा याद आ गया सीता जी की अब देखो एक बराबर भाव ये मनोविज्ञान है कि जिसके मन में जिस प्रकार के भाव होता है उसी को दुनिया वैसी दिखाई देती है उसी के उसका प्रभाव पड़ता है तो वो भगवान राम के साथ में दिखा दिया भगवान भी इसी प्रकार की लीला लौकिक लीला कर रहे है इसलिए इस प्रकार का उनके साथ में भी इसी प्रकार दिखा दिया घटना तो ये चंद्रमा को देख करके चंद्रमा उगरास बहुत सुंदर चंद्रमा आकाश में है, बस बात खत्म हो गई लेकिन सीता जी की याद कहां से आ गई कहा कि चंद्रमा की हमेशा कमी लोग जो है वो बहुत सुंदर मुख की उदाहरण चंद्रमा से दिया करते हैं मुख बहुत सुंदर है कैसा मुख सुंदर है जैसे चंद्रमा सुंदर हो तो चंद्रमा देखो तो सुंदर मुख का स्मरण आ जाए सुंदर मुख देखो तो चंद्रमा का स्मरण आ जाए तो ये इस प्रकार से स्मरण आना मनोवैज्ञानिक धर्म है मनोविज्ञान में भी आता कि स्मृति कैसे आती है साइकोलॉजी की जो बुक्स हैं, उसमें यह है रिमेंबरिंग लॉ ऑफ रिमेंबरिंग याद होता है तो उसका क्या नियम क्या है तो एक तो समानता के कारण से स्मरण आता है और एक विषमता के कारण से भी स्मरण आता है दोनों विवादें विषमता मैंने किसी बहुत छोटे व्यक्ति को देखो जो बहुत ही छोटा ठिंडा बिल्कुल हो तो एक बहुत लंबे व्यक्ति की याद आ जाएगी कि वो बहुत देखो लंबा ये बहुत छोटा तो लंबे व्यक्ति में विषमता के कारण से भी स्मरण आता है एक व्यक्ति को बहुत काले व्यक्ति को देखो तो स्मरण आ जाए मुख्य व्यक्ति बहुत गोरा उसका भी स्मरण आ जाए इस प्रकार से विपरीत का भी स्मरण आता है कराने वाले हैं एकदम से विपरीत और दूसरी तरफ समानता भी स्मरण दिलाता जब जैसी एक वस्तु तो होगी तो उसी प्रकार की दूसरी व्यक्ति भी स्मरण आती है तो ये दोनों नियम काम करते हैं तो ये कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ जब चंद्रमा को देखा तो सीताजी के सुंदर मुख कर्म को स्मरण आ गया सीए बदन सम अब कहते हैं सीए मुख सरिस देख सुख पावा कहा कि चंद्रमा तो वैसे ही सीता जी का मुख अब जब यहाँ बात उल्टी हो गई वैसे तो सुंदर मुख देख करके लोग कहते हैं सुंदर मुख चंद्रमा के समान सुंदर है अब यहाँ भगवान राम क्या कहते हैं ये चंद्रमा बहुत सुंदर है लेकिन कैसा सुंदर है जैसे सीताजी का मुख मने चंद्रमा उतना सुंदर नहीं है जितना सीताजी का मुख जो एक होता उपमेय एक होता उपमान उपमेय तो वो वस्तु थी जिसका वर्णन हो रहा था उपमान वो दृष्टान्त लाते हैं जिससे उसकी तुलना की जाती है तो प्राय होता यह है कि उपमेह तो होता है कम उपमान होता है ज्यादा उससे तुलना की जाती है नियम इस प्रकार का है यहां पर उपमेह है चंद्रमा उपमान है सीता जी का मुख तो इसके माने भगवान राम के मन में पहले ही भाव है कि चंद्रमा ऐसा सुंदर है जैसा सीताजी का मुख इसके माने उपमान जो है वो हो जो है ज्यादा सुंदर है उसी भाव को आगे व्यक्त भी करते हैं चंद्रमा तो क्या है सुंदर है जितना सुंदर तो सीता जी का मुख है तो कहते है, बहुर विचार कीन न मनमा तो उसके बाद में भगवान ने विचार किया कि देखो चंद्रमा में क्या कमियां हैं जी के मुख की सुंदरता में क्या अधिकता है जब दोनों की तुलना करके विचार किया तो चंद्रमा में बहुत गड़बड़ी दिखाई थी उनको ये लगा कशिय बदन सम हिमकर ना कहा कि हिमकर के चंद्रमा ये चंद्रमा जो है वो सीता जी के मुख की तरह से नहीं नहीं है बराबरी नहीं कर सकता इस निर्णय पर पहुंचे और फिर चंद्रमा हिमकर है हिमकर मान शीतल करने वाला है ऐसा करके ये चंद्रमा जो है ये है सीता जी की बराबरी नहीं कर सकता और जन्म सिंधु को निबंध विश्व अब दोष बताने लगे देखो चंद्रमा में कितने कितने दोष है जन्म सिंधु ये समुद्र से निकला है समुद्र से सबसे पर्वत से निकला हो तो बहुत ऊंची चीज है पर्वत उससे निकला हो तो ऊंचा होगा और जब पा समुद्र में से निकलेगा तो समुद्र से और गहरा नीचा क्या है उससे तो चंद्रमा निकला और फिर खारे समुद्र से निकला तो जन्म सिंधु और पुण्य बंधु विशु और इसका भाई कौन है विष है अब उसने समुद्र में से जब चौदह रत्न निकले तो लक्ष्मी लक्ष्मी ये नहीं उनको याद आया तो याद आया इसके साथ विश्व निकला था तो इसके साथ चंद्रमा के साथ विश्व निकला अब चंद्रमा स्वयं अपने आप जो है वो सुधांशु है अमृत बरसाता है वो नहीं दिखाई देता है ये दिखाई देता है इसका भाई विषय अब देखो मनोविज्ञान क्या है कहां दिसे जाती है क्या दिखाई देता है तो लोग प्राय जो है जिनकी दृष्टि होती है जैसी भावना होती है उसी तरफ ध्यान जाता है और जो लोग प्राय दूसरे लोगों में दुर्गुण देखा करते हैं वो क्यों देखते रहते हैं जो गुण है उनको क्यों नहीं दिखाई देते आप भले समझ लो क्या बात मनोविज्ञान उसका कारण तो जन्म सिंधु बंधु विश्व और दिन मलीन, और दिन और 24 घंटे चमकता नहीं रात में तो चमक रहा है और दिन में मलिन हो जाता है उसकी खत्म हो जाती है दिन सूर्य के प्रकाश में और सकलंग और चंद्रमा के भीतर कलंग भी है कलंग के माने उसमें काला काला धब्बा भी उसके भीतर है ये भी दोस्त चंद्रमा में तो इतने दोस्तों एक ही सपाटे में एक ही पंक्ति में बोल रहे नंबर एक जन्म सिंधु नंबर दो बंधु विष्व और बंधु विश्व और तीसरा दिन मलिन चौथा सकल अंक और शीमु संतापाउतिम चंद्रमापरु रंग, और चंद्रमा बिचारा रंग माना रंग माने दरिद्री किस बात में दरिद्रता सौंदर्य में दरिद्रता उसकी सौंदर्य की संपत्ति उसके पास है ही नहीं उसके कारण से बिल्कुल दरिद्री है इसकी तुलना सीताजी से कर दे तो सीताजी का और अपमान हो जाए इसलिए चंद्रमा की तुलना उसे नहीं करनी चाहिए और उसके आगे भी फिर बहुत बहुत से दोस्त हैं उनका वर्णन करते हैं उनको कल्ली ले देखेंगे चंद्रना तो में और भी दोष है ठीक हो रहे नान्या स्पृहार रघुपते वयस मदीये सत्यम बदा चम भक्तिम भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे काोषित सं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 I am.